महाभारत शांति पर्व पंचपंचाशदिशत तमोध्याय पंचभूतों के तथा मन और बुद्धि के गुणों का विस्तृत वर्णन विस्मुआच भूता परिसंख्या भूय पुत्र कहते हैं पुत्र के मुख से वर्णित जो पंच महाभूतों का निरूपण है वह मैं पुनः तुम्हें बता रहा हूँ तुम बड़ी स्पृह के साथ इस विषय को सुनो दीप्तानल निभ प्राह भगवान धूम्रवरचसे तथो तो हम अपिभक्ष प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान वेदव्यास ने धूमाच्छादित अग्नि के सदृश विराजमान अपने पुत्र सुखदेव के समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषय का प्रतिपादन किया था उसे मैं पुनः तुमसे कहूँगा बेटा तुम सुनिश्चित दर्शन शास्त्र को श्रवण करो भूमे स्थैर्य गुरुत्व च काठि प्रसवाता गंधो गुरुत्व शक्ति संघातस्थापना धृति स्थिरता भारीपन कठिनता कड़ापन बीज को अंकुरित करने की शक्ति गंध विशालता शक्ति संघात स्थापना और धारण शक्ति ये दस पृथ्वी के गुण हैं अप शैत्यम रस क्लेद्रवत्व स्नेह सौम्यता जिह्वा विस्यन चापी भवमानपण तथा शीतलता रसक्लेद अर्थ गलाना या गीला करना द्रवत् अर्थत् पिघलना स्नेह अर्थ चिकनाहट सौम्य भाव जेवा टपकना ओले या बर्फ के रूप में जम जाना तथा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले चावल दाल आदि को गला देना ये सब जल के गुण हैं। है दुर्धसता प्रकाशनम शोको रागो लघु सतम चोरभाषिता दुर्धस होना जलना ताप देना पकाना प्रकाश करना शोक राग अल्कापन तीक्षणता और आग की लपटों का सदा ऊपर की ओर उठना एवं प्रकाशित होना ये सब अग्नि के गुण हैं वाजो रणीय स्पर्शों वादस्थान स्वतंत्रता बलम संघ्यम च मोक्षम च कर्मचे अनियत स्पर्श वाक इंद्रिय की स्थिति चलने फिरने आदि की स्वतंत्रता बल शीघ्र गामिता मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालना उत्प्रेक्षण आदि कर्म क्रिया शक्ति प्राण और जन्म मृत्यु ये सब वायु के गुण हैं। गुण है आकाशस्ुण शब्दों व्यापित अनाश्रय अनाल अविकारिता अति भूतत्वता गुणा पंचाशत प्रोक्ता पंचभूतात्म शब्द व्यापकता छिद्र होना किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना अव्यक्तता निर्विकारता प्रतिघात शून्यता और भूतता अर्थात श्रवणेन्द्र का कारण होना और विकृति से युक्त होना ये सब आकाश के गुण हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के ये पचास गुण बताए गए हैं धैर्योपत्तिर्तिय विसर्ग कल्पना क्षमा संसचाशुता च मनसो नव वही धैर्य तर्क वितर्क में कुशलता स्मरण भ्रांति कल्पना क्षमा शुभ एवं अशुभ संकल्प और चंचलता ये मन के नौ गुण हैं इष्टानिष्ट विपत्ति व्यवसाय समाधिता संशय प्रतिपत्य बुद्धि पंच गुणा इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश विचार समाधान संदेह और निश्चय ये पाँच बुद्धि के गुण माने गए हैं युधिष्ठिर्वाचन कथम पंच गुणा बुद्धि कथम पंचेन्द्रिया गुणा एक तन्मे सर्व चक्ष सूक्ष्म ज्ञानम पितामह युधिष्ठि ने पूछा पितामह बुद्ध के पांच ही गुण कैसे हैं तथा तो पांच इंद्रियाँ भी भूतों के गुण कैसे हो सकती है यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप मुझे बताइए। बताइएवाच आहुष्टिम बुद्ध गुणान्वय भूत विशिष्टा नित्य विषक्ता भूत सृष्टा पुत्र नृत्य तदिह वी विश्व जी ने कहा वश्य युधिष्ठिर महर्षियों का कहना है कि बुद्धि के साठ गुण हैं अर्थात पांचों भूतों के पूर्वोक्त पचास गुण तथा तो बुद्धि के पांच गुण मिलकर पचपन हुए इनमें पंचभूतों को भी बुद्धि के गुण रूप से गिन लेने पर वे साठ हो जाते हैं ये सभी गुण नित्य चैतन्य से मिले हुए हैं पंच महाभूत और उनकी विभूतिया अविनाशी परमात्मा की सृष्टि है परंतु परिवर्तनशील होने के कारण उसे तत्वज्ञ पुरुष नित्य नहीं बताते हैं तत्पुत्रचिता कलिलम तदुक अनागत वै तव संप्री भूता तदवाप्यसर्व भूत प्रभावात्व शांत बुद्धि वश अन्य वक्ताओं ने जगत की उत्पत्ति के विषय में पहले तो कुछ कहा है वह सब वेद विरुद्ध और विचार दूषित है अतः अच्छा इस समय तुम नित्य सिद्ध परमात्मा का यथार्थ तत्व सुनकर उन्हीं परमेश्वर के प्रभाव एवं प्रसाद से शांत बुद्धि हो जाओ इति श्री महाभारते शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी सुखानुप्रस्थि पंच पंचाशदिक इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में